नहीं ना लगती हो परंतु जब प्रशंसा हो तो सावधान हो जाना क्योंकि प्रशंसा से पुण्य घटता है जब निंदा होने लगे तो भगवान को धन्यवाद करना प्रभु आज मैं इस लायक हो गया कि लोगों की नजर में आ गए लोग मेरी बुराई कर रहे हैं तुम चर्चा का विषय बनने लग गए मानो कुछ बढ़ने लग गए हो तुम कुछ नहीं हो तो कोई तुम्हारी क्या बुराई करेगा क्या निंदा करेगा प्रशंसा हो तो सावधान हो जाना खतरा बढ़ने वाला है और निंदा होने लगे तो मुस्कराना प्रभु तुमने इस लायक तो बनाया कि लोगों की नजर पड़ गई निंदक नियर एखिए आंगन कुटी छा पास में रखो भैया यही रहिए और बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुधार बुराई करने वालों को करीब रखना जिससे कि बताते रहें, हम में कहीं गड़बड़ आवे तो सुधार और हम क्या करते हैं बुराई करने वाले के पीछे लफ्ज लेकर के दौड़ते तेरी हिम्मत कैसे पड़ी ऐसा बोलने की ये नहीं कहते कि मैं सुधार लो गड़बड़ कहां है ये बुराई करने वाला व्यक्ति तो शीशा की तरह से हमारी कमी बताता है सुधार लो करेला अच्छा लगता है कि नहीं रसगुल्ला और करेला दोनों साथ साथ हो तो क्या अच्छा लगेगा रसगुल्ला अच्छा लगेगा प्रशंसा रसगुल्ला है और निंदा करेला है डॉक्टर कहते हैं तुमने अपने जीवन में बहुत रसगुल्ला खाया है इसलिए शुगर हो गया है अब करेले का रस पियो बेटा अब नीम की पत्तियां खाओ अब मिर्ची का चूर्ण चला बहुत तुमने मीठा खाया है इसलिए तुम्हारा मीठा खाने का कोटा पूरा हो गया अब तुम कड़वा कड़वा खाओ जितना हमारे जीवन के लिए मीठा जरूरी है उतना ही हमारे जीवन के लिए कड़वा भी जरूरी है इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए छह रस जरूरी हैं जब व्यक्ति के छह रसों में संतुलन बिगड़ जाता है तब बीमार हो जाता है इसलिए बहुत रसगुल्ला को अकेले को प्रेम मत करना करेला भी कभी कभी खाते रहना ठीक रहोगे बुद्धि शुद्ध रहेगी बहुत प्रशंसा के चक्कर में मत पड़ना कभी कभी निंदा भी हो तो समझना की निंदा क्या है ब्रेकर का, का काम करती है जैसे आदमी गाड़ी चला रहा है बहुत फास्ट उड़ा ही चला जा रहा है रुकता ही नहीं है वो ब्रेकर आते हैं माने गति धीमे हो जाएगी तो ठहर जाएगा सवलेगा थोड़ा सावधान हो जाएगा प्रशंसा की विकृति को दूर करने के लिए करेला बहुत निंदा बहुत आवश्यक है निंदा से घबराना नहीं चाहिए बोले सियावरण रामचंद्र भगवान की स्त्री को मारना नहीं चाहिए ऐसा मन में भावता परंतु गुरु जी की आज्ञा मान करके ताड़का को मार ये ताड़का जानते हैं क्या है डका शब्द का अर्थ है जो तटित मने बिजली बिजली मने चकाचौंध। हम दुनिया की चकाचौंध में अपनी असलियत को भूल जाते हैं इस संसार की सुंदरता की चकाचौंध में अच्छाई की चकाचौंध में हम अपनी असलियत को भूल जाते हैं भगवान भी नजर नहीं आ मंदिर भी जाते हैं तो पता ही क्यों जाते हैं बोले मंदिर में गए कितना बड़ा है अरे वाह मंदिर का दरवाजा अरे मंदिर में तो जो गेट था ना वो चांदी का था मूर्ति तो सोने की थी ना लोग भगवान के दर्शन करने नहीं जाते हैं वो मंदिर का आकलन करने मूर्ति की कीमत आक जाते हैं कितने लोग हैं जो भगवान का दर्शन करने जाते हैं हम भगवान के दर्शन करने मंदिर में जाए प्रदर्शन करने के लिए मंदिर में न जाए अरे भगवान की भगवान का श्री विग्रह चाहे स्वर्ण का हो चाहे रजत का हो चाहे ताम्र का हो चाहे पीतल का हो चाहे पाषाण का हो इन इन मूर्तियों के धातु से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इन धातुओं का मूल्य नहीं है आप भगवान की कीमत धातु से लगाएंगे सोने की मूर्ति तो करोड़ों रुपए की है और पाषाण की है तो हजारों रुपए ऐसा नहीं चलेगा भगवान की कोई मूल्य लगा सकता है क्या धातु का मूल्य लगा सकते हो धातु के दर्शन मत करना इस धातु के विग्रह में विराजमान भगवान की भावना के दर्शन करना हमसे चूक हो जाती है कहीं भगवान के दर्शन अब वो अच्छे लोग हैं वो प्रणब में हैं, जो भगवान के दर्शन करने जाते हैं जिनको भगवान ही दिखते हैं पर यदि ऐसा अवतिक नहीं होता हो असावधानी के कारण तो मेरा तो निवेदन भर ये है कि हम जाए तो वो किस धातु के हैं, वो कैसा मंदिर है छोटा की बड़ा इससे क्या फर्क पड़ता है हम भगवान के दर्शन करने जाए भगवान को प्रणाम करने जाए हम मूर्ति पूजक लोग नहीं है हम भगवान की पूजा करने वाले लोग हैं जो लोग हमको आरोप करते हैं कि हम मूर्ति की पूजा करते हैं वो गलत बोलते हैं हम मूर्ति की पूजा नहीं करते भगवान की पूजा करते हैं और जिसकी भावना अच्छी नहीं है उसको भगवान में भी पत्थर नजर आता है जिसकी भावना अच्छी है उसको तो पाषाण में भी भगवान नजर आता है क्यों बोले भावे ही विद्य तो देवा भाव में ही भगवान का निवास है नहीं समझ में आएगा तो भगवान को साक्षात भी देख लेंगे तब भी नहीं आएगा ऐसा कहते हैं तुलसीदास जी महाराज को अपने जीवन में भगवान के तीन बार दर्शन हुए जब उन्होंने घर छोड़ा दो बार नहीं पहचान पाए हमारे हमारी इतनी क्षमता कहां है कि भगवान सामने आ जाए हम उनको पहचान जाएं? जैसे भगवान की छवि हमारे मन में बसी है वो भगवान सामने आ जाएगा तो हम कहेंगे कोई बहु आ गया है क्या पता है इसका हम लोग इतने कमजोर विश्वास के हैं साक्षात भगवान आ जाएगा तो बोलेंगे कोई बहु रूपया नाटक करके आया है ऐसे भगवान कलयुग के जीव के सामने आने वाले नहीं है और भगवान जब ऐसे किसी रूप में आते हैं तो हम उनको पहचान नहीं पाते हैं दुनिया का कोई भी ऐसा जीव नहीं होगा जिसको भगवान के दर्शन न होते हों अंतर इतना है कि भगवान के दर्शन तो हो जाते हैं हम पहचान नहीं पाते हैं अब कल्पना करो कोई गरीब व्यक्ति है बूढ़ा उसकी कन्या का विवाह होना है धन पर्याप्त नहीं है बरात दरवाजे पर आ गई है लड़के वाले कहेंगे इतना दहेज दोगे तो शादी होगी नहीं तो लौट जाएंगे वो बूढ़ा आदमी अपने सर की पगड़ी लड़के वाले के चरणों में रख रहा है कि मेरी लाज रख दो मेरी पगड़ी तुम्हारे चरणों में है मैं धीरे धीरे सब चुका दूंगा मेरी मेरी एक बार बात रख लो मेरी बेटी की जिंदगी खराब मत करो रो रहा हो और लड़के वाले क्रूर होकर के व्यवहार करते जाते हो तब कोई गाँव का कोई बाहर का कोई युवक निकल करके आ जाए समूह में से समाज में से निकल कर के आए बोले बाबा मैं हूं ना ये मेरी बहन है और मेरे रहते ये बरात लौट करके नहीं जाएगी वहां उन लड़के बालों की सारी इच्छाओं को पूर्ण करके विवाह को संपन्न करा दे आप बताना उस पुरुष के लिए भगवान है कि नहीं व्यक्ति उस वृद्ध व्यक्ति के लिए वह लड़का भगवान है कि नहीं आप कहेंगे भगवान तो भगवान तो वो जिसको वो चार भुजा वाला हो वो मुरली वाला हो धनुष बाण वाला हो ऐसा हो यदि ऐसा ही भगवान चाहिए तो कभी आप निश्चित नहीं कर पाएंगे कि नरसिंह को भगवान के दर्शन हुए कभी आप निश्चित नहीं कर पाएंगे कि मीराबाई को भगवान के दर्शन हुए कभी आप निश्चित नहीं कर पाएंगे कि कर्मा बाई को भगवान के दर्शन हुए नरसिंह जी महाराज बहुत परेशान है सी गाड़ी में बूढ़े से बैलों को लगा करके वो जा रहे हैं साधन कुछ है नहीं गाड़ी टूट गई बैल थक गए और वहां अचानक कोई बढ़ई बन करके आ जाता है गाड़ी ठीक कर देता है वाला बन करके आ जाता है बैलों को छूता है तो बैल अच्छे हो जाते हैं वो बढ़ई और वो अभी भगवान है तो आज तुम्हारे जीवन में नित्य रोज काम आने वाले लोग भगवान को नहीं हो सकते हैं वो भगवान उसी रूप में आएगा तो मानोगे नहीं पहचानोगे नहीं स्वीकार नहीं करोगे और इस रूप में यदि आता है तो तुम तो तुम तभी स्वीकार नहीं करते हो कहीं तो हमको टिकना पड़ेगा या वो आ जाए तो उस पर विश्वास करो और इस रूप में आ जाए तो विश्वास करो करना तो पड़ेगा तुलसीदास तो जी महाराज ने घर छोड़ा चित्रकूट में किसी आश्रम में रहते थे तो किसी प्रेत के दर्शन हो गए प्रेत से प्रेम हो गए देखो जब जीवन में भगवान की कृपा होने को होती है तो सब अनुकूल हो जाते हैं और जब भगवान की कृपा नहीं होती तो सब प्रतिकूल होने लग जाते हैं। हमने तो सुना था कि हनुमान जी महाराज का नाम सुनते ही प्रेत भाग जाते हैं और दूसरी जी महाराज को प्रेत से प्रेम हो गया प्रेत ने कहा भैया कुछ मांग लो बाबा तुम बहुत अच्छे हो अब ऐसा सुना है कि जब वो जंगल से आते थे तो अपना बचा हुआ जल किसी वृक्ष पर डाल देते थे उस पर कोई प्रेत रहता था और जिस योनि में प्रेत था उसमें जल नहीं पिया जा सकता गंगा जल नहीं पी सकते वो गंदा पानी मिलेगा तो क्या बुझेगी आपने सुना होगा कि तर्पण जब करते हैं तो कहते हैं चोटी का जल बालों का जल आप छोड़ेंगे तो पितरों को मिलेगा कपड़े का जल निचोड़ेंगे तो पितरों को मिलेगा ऐसा जल मिलेगा वो गंगा जल नहीं मिल सकता उनको तो। ये वर्ग होता है अलग अलग अलग वर्ग होता है अपने अपने कर्म के अनुसार बोले कुछ की तृप्ति इसी जल से होगी कुछ की तृप्ति वस्त्रों के जल से होगी और कुछ की तृप्ति तिल के सहित जल देने से हो जाएगी उस प्रेत को था कि पवित्र जल से प्यास नहीं बुझेगी पी नहीं सकेगा उसको वही गंदा पानी चाहिए चालीस दिन तक निरंतर जल मिला प्रेत प्रसन्न हो गया। तुलसी बाबा से कहा कि बाबा, तुम तो कुछ मांग लो भैया मैं प्रेत हूं जो चाहोगे वो दूंगा तुलसी बाबा ने कहा भैया कुछ नहीं चाहिए उसमें दम है तो भगवान के दर्शन करा दो उसने कहा भाई भगवान के दर्शन कराने की सामर्थ मुझमें नहीं तुम धन मांग लीजिए दौलत मांग लीजिए जो कहोगे तुम्हारे कहने की देर होगी लाकर बाबा ने कहा, नहीं भगवान के दर्शन कराओ, करा सकते हो तो नहीं तो जाओ। उसने कहा, अच्छा मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, भगवान के दर्शन तो नहीं करा सकता परंतु भगवान का पता बता सकता हूं दुष्टी दास ने कहा भगवान का पता बता दो बोले भैया जो रामकथा होती है चित्रकूट पर नित्य के किनारे इस कथा में सबसे पीछे कोई एक व्यक्ति बैठता है जिसके शरीर से रहता रहता है निकलता रहता है निकलता वो पहनुमान जी महाराज कोई पहचान नहीं पाता उनको सबसे पीछे बैठेंगे शरीर से व्रक्त पीव क्या क्या निकलता रहता है गल, गल, गलित के में, आ, कोड़ी के रूप में उनके हाथ ऐसे जुड़े होंगे आंखों से आंसू की धारा बह रही होगी आंखें बंद होंगी वो हनुमान जी महाराज प्रीत ने पता बता दिया तुलसीदास जी महाराज देख रहे हैं कि कथा में कौन इस तरह बैठा एक व्यक्ति सबसे पीछे आकर चुप बैठ गया जहां चप्पल जुटे पड़े थे हाथ ऐसे लगे हुए हैं आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है शरीर के अंग अंग से कोड़ चुरा लोग दूर भाग रहे हैं उससे नारद तुलसी बाबा ने जाकर के हनुमान जी महाराज के चरण पकड़ लिए दिए के चरण पकड़ लिए उसने कहा अरे गालियां दी अपने ये सब गंदगी उसके ऊपर फेंकी तुलसी बाबा के ऊपर प्रभोचार्य कुछ करो मुझको आपका पता लग गया है अब मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा इसलिए लिखा है उन्होंने कृपा कर गुरुदेव की नहीं हनुमान जी महाराज को श्री तुलसी बाबा ने अपना गुरु माना है बहुत पर पीछे पीछे तुलसी बाबा लगे रहे लगे एकांत में जाकर के हनुमान जी अपने स्वरूप में आ गए बोले भैया मेरे पीछे क्यों पड़ा है तू तेरे रास्ते जा मुझको मेरा काम करने दे तुलसी बाबा ने कहा प्रभु अब आपके दर्शन हो गए हैं तो मैंने तो सुना था कि जिसको आपके दर्शन हो जाते हैं उसको रघुनाथ के दर्शन हो जाते हैं मुझको मेरे प्राण कार्य राम के दर्शन कराओ हनुमान जी ने पूछा कि मेरा पता कैसे मिला तो तुलसी बाबा ने कहा महाराज दुनिया का पहला आश्चर्य है ये आपके नाम से प्रेत भागते हैं परंतु मुझको तो तुम्हारे दरवाजे तक तो प्रेत नहीं भेजा है हनुमान ने कहा इस चित्रकूट के घाट पर मंदाकिनी में नित्य भगवान स्नान करने आते हैं तुम तो यहां चंदन लेकर के बैठ जाओ तुमसे चंदन भी लगवाने के लिए भगवान आएंगे मैं गारंटी देता हूं तुलसी बाबा ने घाट पर आसन जमाया और चंदन घिस करके बैठ के जो आवे तिलक लगा दे तुलसी बाबा भगवान राम जी आए साथ में लक्ष्मण जी भी आए और तुलसी बाबा से तिलक लगवा करके अपने रास्ते चले गए बाबा ने सोचा कोई राजकुमार है बहुत सुंदर सुंदर तो बालक आए हैं तिलक खुश होकर के लगाया अपने रास्ते चले गए तुलसी बाबा को बड़ा दुख हुआ सुबह से शाम हो गई खाया न पिया भगवान के दर्शन की लालसा में पर भगवान के दर्शन तो नहीं हुए शाम को हनुमान जी महाराज के साथ में मुलाकात हुई भगवान हनुमान जी के आने पर तुलसी बाबा ने थोड़ा सा नाराजी के साथ में कहा बाबा दुनिया के लोग तो झूठ बोलते हैं मान लूंगा परंतु तो आप भी झूठ बोलते हैं हनुमान जी ने कहा नहीं तुलसी बाबा ने कहा आपने झूठ बोला कल कहा था कि भगवान आएंगे तिलक लगवा करके जाएंगे मैं सारे दिन बैठा रहा चंदन लेकर के तिलक लगाता रहा भगवान तो नहीं आए हनुमान का भगवान आए भगवान तो आ गए तिलक लगवा करके गए देखो वो थे ना तुलसी को भी भूल महसूस हुई तुलसी के मन में उस पल आया था कि ऐसी सुंदरता ऐसी निर्मल कृपा मई दृष्टि साधारण मनुष्य की नहीं हो सकती परंतु भगवान ऐसे क्यों आएगा हमारा हृदय इसको आधार हो जाता है और सबको हो जाता है वो अच्छा हो चाहे बुरा आने वाले बुरे समय की सूचनाएं अंदर मिल जाती हैं, आने वाले अच्छे समय की सूचनाएं अंदर मिल जाती हैं। हम अपनी मौज मस्ती में खोए रहते हैं इसलिए उनको सिग्नल को पकड़ नहीं पाते समझ नहीं पाते हैं संदेश मिल जाता है बोले अब दोबारा कृपा करो प्रभु फिर भगवान आम है तो जी ने कहा कल फिर आए जाओ अगले दिन भी आए और कब भगवान तिलक लगवा करके चले गए तुलसी बाबा नहीं पकड़ शाम को तुलसी तो बाबा ने फिर शिकायत की बाबा हनुमान जी ने कहा आ गए तिलक लगवा करके गए और तुम तो नहीं पहचान पाए अपना माथा पकड़ लिया तुलसी तो बाबा ने बोले प्रमोद मैं अज्ञानी जीव संसार का पामर जीव मैं में वासना में डूबे रहने वाला अधम जीव में भगवान की भगवत्ता को कैसे पहचान पाऊंगा आप कृपा करो आप दया करो एक मौका और दो हनुमान जी ने कहा जाओ कल फिर पर सावधान या अंतिम मौका है तुलसी तो चूक मत जाना तुलसीदास तो आज तो कमर कस करके बैठ गए बड़े चौकन्ने हो गए बड़े सावधान हर व्यक्ति को भगवान की भावना से देख रहे हैं तिलक लगाए जा रहे हैं आज भगवान राजकुमार बन करके आ गए घोड़े पर बैठ करके आए हैं तिलक भी लगवा दिया हनुमान जी महाराज दूर बैठे देख रहे हैं कि अरे जैसे तुलसी बाबा ने तिलक लगाया तो हनुमान जी महाराज समझ गए तुलसी चुग गया तो दौड़े दौड़े तोता बन करके हनुमान जी महाराज आए और तोता के रूप में हनुमान जी ने कहा चित्रकूट के घाट पर भई की वीर तो ने बोला तो तुलसी बाबा का ध्यान थोड़ा सा इधर उधर गया भाई कौन इतनी बड़ी आवाज में बोल रहा है मीठा मीठा चित्रकूट की घाट पर भई की वीर तुलसीदास चंदन घिसक और तिलक देत रघुबीर जैसे ही तुलसीदास चंदन घिसत तिलक करत रघुबीर ये सुना तो कान खड़े हो गए तुरंत आसन से नीचे आए भगवान के चरण पकड़ लिए और राजकुमार बने भगवान कहे रहे पंडित जी अनर्थ मत करो ब्राह्मण देवता मेरे चरण मत पकड़ो मैं तो क्षत्रिय हूं तुलसी तो बाबा ने कहा कि प्रभु अब कितना भी नाटक करो मुझको गुरु ने बता दिया है जिसको गुरु के बच्नों पर विश्वास होगा उसको भगवान के दर्शन होंगे भगवान को पहचानने की सामर्थ्य मिलेगी बिना कौन बताएगा कि भगवान है कि नहीं है हनुमान जी महाराज कृपा न करते तो कैसे तुलसी बाबा को भगवान के दर्शन होते इसलिए यह मत सोचना कि भगवान के दर्शन नहीं होते क्या करोगे दर्शन करके भगवान अच्छा भगवान के दर्शन हो जाए तो क्या करोगे रावण को भगवान के दर्शन हुए तो क्या हो गया सुपन खा को भगवान के दर्शन हो गए तो क्या हुआ महत्वपूर्ण ये नहीं है कि भगवान के दर्शन हो कि नहीं हो महत्वपूर्ण यह है कि हम भगवान को चाहने लग जाएं हमको भगवान मिले ना मिले पर भगवान से प्रेम हो जाए ये सबसे बड़ी बात है और भगवान से प्रेम हो गया तो भगवान के मिलने और न मिलने की कोई जरूरत भी नहीं रह जाएगी मिले तो तब जो हमसे अलग हो के मिलने की बात तो तब आवे जब भगवान हमसे दूर हो भगवान कृष्ण की बात पर भरोसा है भाई बात किसी इंसान की माननी हो या भगवान की माननी हो तो किसकी बात पर भरोसा करोगे कोई इंसान बोलता हो एक तरफ भगवान कृष्ण बोलते हो किसकी बात पर भरोसा करोगे भगवान कृष्ण की बात पर भरोसा करोगे भगवान कृष्ण की बाणी का नाम है गीता गीता माने भगवान कृष्ण की अपनी बात और हमको लगता है गीता के अलावा भगवान की सीधी सीधी बाणी कोई दूसरी नहीं है गीता तो भगवान के मुख से निकली है वेद भगवान के मुख से नहीं निकले महाभारत भगवान के मुख से नहीं निकला उपनिषद भगवान के मुख से नहीं निकले परंतु बाणी तो साक्षात भगवान के मुख से निकली है, गीता तो भगवान के मुख से निकले